गीता तत्वचितन उन्चासवा प्रवचन ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव गीता अध्याय तीन श्लोक सत्रह से उन्नीस चालीस कर्म सबके लिए आवश्यक नहीं यस्त्मतिव स आत्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तस् न विद्य परंतु जो व्यक्ति आत्म आत्मतत्व में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है उसका कोई कर्तव्य नहीं है प्रश्न उठता है कि क्या बिना किसी अपवाद के सभी के लिए यह यज्ञ कर्म करनी है क्या किसी के लिए इसकी कर्तव्यता का अभाव नहीं है यदि नहीं तो अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो यह कहा था कि श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा बतलाई गई है ज्ञानियों की ज्ञान योग से और कर्मयोगियों की कर्मयोग से तो इन वचन को सार्सकता फिर कैसे होगी यह ठीक है कि कर्मयोगी कर्म के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित हो सतत कर्म करता रहता है पर ज्ञान योगी की निष्ठा का क्या होगा प्रस्तुत श्लोक में ज्ञान योगी की यह निष्ठा ही प्रदर्शित हुई है तू शब्द के द्वारा निष्ठा के भेद को प्रकट किया गया है अब तक कर्मयोग की निष्ठा बतलाई गई परंतु अब ज्ञान योग की निष्ठा बतलाते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के लिए कर्तव्यता का अभाव हो जाता है सत्व की आड़ में तमो गुण यह सही है कि ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के लिए किसी भी कर्म की कर्तव्यता नहीं रह जाती पर हमें समझ लेना चाहिए कि ज्ञाननिष्ठ के लक्षण क्या है कोई भी अपने को ज्ञाननिष्ठ निष्ठ कहकर कर्म का त्याग करना चाहे तो वह धर्म का पालन नहीं होगा अब साधक में ज्ञान आती है तो अपने आप वह कर्म से विमुख होने लगता है वैसे देखा जाए तो एक आलसी भी कर्म से विमुख होता है वह अपने आलस्य पर ज्ञान निष्ठा का मुल्मा चढ़ाने की चेष्टा करता है हम विगत कुछ शताब्दियों से ऐसा ही कुछ करते आ रहे हैं हमारे यहाँ उन्होंने संन्यास लिया उनमें बहुतेरों ने प्रमाद और तमोगुण के वशीभूत हो ऐसा किया इसलिए सन्यासियों से जो तेज और प्रेरणा समाज को प्राप्त होनी चाहिए थी वह न हो सकी इन संन्यासियों के मत में कर्म करना अज्ञान का द्योतक था इसलिए उनमें कर्म के प्रति वर्जना का भाव पैदा हुआ उधर आत्म तत्व में डूबने की क्षमता उनमें थी नहीं इस दम्भ और अक्षमता के मेल ने समाज में कहर बरसाया तभी तो स्वामी विवेकानंद ने जागरण का शंख करते हुए कहा था क्या तुम देखते नहीं कि इस सत्वगुण की आड़ में देश धीरे धीरे तमोगुण के समुद्र में डूब रहा है जहाँ महाजड़ बुद्धि परा के अनुराग के छल से अपनी मूर्खता छिपाना चाहते हैं जहाँ जन्म भर का आलसी वैराग्य के आवरण को अपनी अकर्मण्यता के ऊपर डालना चाहते हैं जहाँ क्रूर कर्म वाले तपस्या आदि का स्वांग करके निष्ठुरता को भी धर्म का अंग बनाते हैं जहाँ अपनी कमजोरी के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं है किंतु प्रत्येक मनुष्य दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने को तत्पर है यहाँ केवल कुछ पुस्तकों को कंठस्थ करना ही ज्ञान है दूसरों के विचारों को टिप्पणी करना ही प्रतिभा है और इन सब से बढ़कर केवल पितृपुरुषों का नाम लेने में ही जिसकी महत्ता रहती है वह देश दिन पर दिन तमोगुण में डूब रहा है यह सिद्ध करने के लिए हमें क्या और कोई प्रमाण चाहिए